सर्वं नमा भगवत्म शंकर लोकशंकर चैतन्यकूपगुहासर्विष्व विधेय नमः भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत वैराग्य शतक लास्ट बार्टान प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकार है तुम वही हो तुम वही परम सत्य हो सदैव सोम्यम राशि क्या शुरू करते हैं वही सत्य हो ये समस्त सृष्टि की अभिन्न निमित्त प्रदान कर रहे समस्त सृष्टि की जो अभिन्न निमित्त प्रदान कर रहे हैं तुम्हें तुम्ही सत तत्व हो इस तत्व को समझाने के लिए तत्व को सिद्ध करो यहाँ पे अभी भगवान राष्ट्र कल्लाई हुए छुट्टी से पहले कहाँ तक पढ़े थे हम लोगो ने ये दोनों हाँ ये, तो जो, तो ये जो दोनों श्लोक है ना वो जो भाव है हमारे अंदर किया क्या मैं ब्रह्म भी हूँ और मैं कर्ता भोक्ता भी हूँ परंतु सुनाई नहीं दे रहे हेलो सुनाए सुना, सुना जाते हैं ना आश्चर्य एक तो साउंड आश्चर्य एक तो आश्चर्य एक तो आश्चर्य हेलो हेलो हेलो हरिओम हरिओम है है शामिल जी हेलो अपनी पुनः तो अंदर सुनते बच्चे ना अपने पता हेलो हरि ओम प्रणाम शमी जी प्रणाम सुनते पाछছেন এটা কোন বাজার থেকে মানে এখানে শুনতে পাচ্ছেন এখানে আসছে মানে हेलो हेलो पियो पियो जरा सेकंड죠 হ্যাঁ এবারে এবারে চলে যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ ড্রাইভার হচ্ছে আপনি শুনতে পাচ্ছেন আপনি দেখেন বেসেবা ঠিক আছে ভাই বাস শুনতে পাচ্ছেন भयंकर बृष्टि तुम ब्रह्माता भावना, करता ब्रह्म करता भावना भावनार साक्षी जिन तुम्हरी हम आत्मा जी भाग के बुरीते शास्त्र वाक्य थी बोन उपन्न है ये शास्त्री ज्योतिष्ट जा करो तुम्हें स्वर्गे जापन्न से सत्य बोले पालन करी शास्त्र जो बोले तुम्हें सर्वव्यापक सत्तिस तक क्यों तुम्हार बोध उत्पन्न बोलना तो सत्य एक ही शांतर मध्य मुख्य वेदांत सिद्धांत तुम्हें काज क्च करो तुम्हें करता मुख्ता यहाँ शास्त्र बढ़े और लोक बुद्धि लोके ये निजेक मेने रेखे तो तक बोझा सहज है क्योंकि सदश्मी श्रुतर थी जो बोध उत्पन्न है से बोधा बोधा के बाधित कर देता भोक्ता और अभी अकर्ताभ असम्भव ये बिोधी बोध अरे हमें अकर्ता अभोक् असम्भ ये बोधटार शास्त्री के उत्पन्न है और अभी कर्ता भोक्ता एट मानुषे जन्मांतरिक संस्कार थी अपने आपिए और ये एसिज संस्कार थी प्रबल होता छाड़ा मेटानो बड़ कठिन हो पड़े पूर्णवदी प्रतमसी महाभक्ष के अनेक अनेक वादी अनेक अनेक भाव व्याख्या करस्तमसी तरह अर्थ हे तस्तमस भक्तिवदीर तुम्हें से भगवान अंश तैयार बड़े तस्वमसी यहाँ एक वादी बोले और एक बद प्रभाकर प्रभार एक मुख्य रूप से वेद के माने से उपासना थी मुक्ति मिले से बोलते तप्तमशी महा्य शुने कारो ज्ञान है ना तत्वशी महा्य शुने से बार बार जप करते हैं जप कर ले तक से तत्वशी तो महा्य अपना अनुभव तरह एट हूँ मुख्य प्रभाकर बाबी ए संख्या जपर मंत्रनार मंत्र यो के छात्र जो रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंटेशन और तत्व महा छात्र जो भी रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंटेशन दो भिन्न येंटाल कन्सेप्ट वेद पाठी जरा वेद पढ़े कि वेदे उच्चारण करते है एक पद एक मनुष्य मध्य वाक्यर मध्य कटा पद आते क्या विभक्ति आ यूल बेतपाठीरा ठीक कर मैं बुझे बुझे ऊपर थी तुलते महा्य कटा पद आव से तत्पर की अर्थ मानी ओखान जो समासपद होत तेल तार उच्चारण कम होते और ओखान समाज मध्य बहुत ही समास हि एक रकम उच्चारण कर्मधार समासरकम उच्चारण यक सब उच्चारण भिन्नता आईगू जरा जाने ना तरक ए रकम अर्थ कर क्यों ओने तो तत्वमस्य तो महा्यती तीनटे पद आज तीनटे पदे दूटो प्रथमान पद एक क्रियापद तो प्रथमांत पद दोटुक तो समानाधिकरण आर्मे यो पद मिले एक वस्तु तो तो के बोध करा चाहिए इतने तत्वमसिक तो महा्ये मानी ठीक ठीक बोझार जो प्रसेस एवं प्रसेस क्यों वेदांत नए यह पूरे वंशी प्रसेस क्यों वेदांत तरह पक्ष से ही कारा एट अर्थ कर पुढ़वादी बोलते तुम्हें शास्त्री तुम्हें से तुम्हें जब करार कथाजेजे बार बार रिपीट करो मने मने जो भावते थको तक ये अब्यक्त है ये सुनते भल लागे ठीक आपबार शुरू क्योंकि वेदांत शास्त्री तुम्हें एक बार सुनले ही तुम ज्ञान होसार विवेक वहराग्य दिए मन पड़े थके विवेक बैराग्य अन्य मन श्र पक्ष जो बोले तुम्हें स्वर्गकाम जाखा मन करो कमी ज्योतिष जगह मध्य पशुपालन दूध दहन पत्र दिए पोच एग्जार की बोध है सत्य बोध है तुम्हें से कह वही एक ही शास्त्र बोल तुम्हें बुझी तक क्या सत्यत्वना कहबारे विधि वक्त आगे बोले आत्मा बारे द्रष्टव्य सौतव्य मंत्य निधि आत्मा के विधि वाक्य संगे तुम्हें विधिमान कि विधिमान कि कोई जॉब जॉब तो तो तो मुक्ति ये चाहिए, था नहीं हमारे शास्त्र में क्या है कि जो है क्योंकि तत्व मुसी महावाक्य की अर्थ को समझने के लिए तत्व मुषी महावाक्य के अर्थ को समझने के लिए अलग अलग वादियों ने अलग अलग प्रकार से इसका अर्थ करते हैं कोई कहते हैं कि जस तमसी तुम उसके अंश हो तुम वो ऐसी बात नहीं है तुम उसके अंश हो और कोई कहते हैं कि तत्व मुषी महावाक्य को ये उपासना के लिए है मतलब इसको मंत्र को रिपीट करो बार बार तब ये अर्थ समझ में आएगा परंतु आप जो है वाक्य की शैली को दिखा करके भगवान कर उत्तर देंगे बाद में पूर्ववादी की शंका को क्योंकि हमने देखा उपनिषदों में जहां ये कहते हैं कि आदित्य ब्रह्म उपासित मतलब क्या हो गया आदित्य को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करो तो इसी प्रकार यदि तुम अपने को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करो जब ये बात होती है तो क्या होता है आत्मान ब्रह्म हित उपासित आदित्यम ब्रह्म अथवा मनोब्रह्म हित तो मन को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करो तब ये उस उपासना की उपासना बोधक वाक्य की इस प्रकार से मतलब दिखाया गया है उपासना बोधक वाक्य को उनषद्दों में ऐसा दिखाया गया है यदि यहाँ पे तत्मस्य महावाक्य में यदि तस् हसी इतिपासित तो ऐसा वाक्य होता तभी उपासना पर्व होता परंतु यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पे नहीं दिखाया यहाँ पे केवल इतना ही कहते हैं तत्मस इति पर्व वहाँ पर उपासना तो वेद ऐसा दोनों शब्द नहीं है जहाँ पे कभी कभी उपासना प्रकरण में कभी उपासित करके शुरू करके फल कथन जय एवं वेद ऐसा पकड़ाता है कहीं ऐसा फल पहले ऐसा जानता है तो उसके कैसे उपासना करना चाहिए इस प्रकार से उपासना प्रकरण की वाक्यों की शैली और ज्ञान प्रकरण में वाक्यों की शैली में थोड़ा भिन्नता है इस भिन्नता के कारण ये वाक्य जो उपासना पर अभी नहीं है ये उत्तर देगी परंतु तो पहले जो है ये प्रभाकर की ये युक्ति बहुत लॉजिकल दिखता है हम लोगों को समान बुद्धि मुझे इस प्रकार अर्जुन जैसे भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे थे कि भगवान इससे तो अच्छा जंगल में जाकर के दादा गुरु को मारे बिना जंगल में जाकर के तमुषा करना यही अच्छा है तब तो वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं अपनी वर्ण और आश्रम भित कर्म को पालन करना ये शास्त्र का धर्म है उससे भाग जाना जो पाप का हेतु बनता इस प्रकार शास्त्र को ठीक से समझना और भगवान इसलिए वहाँ पे बोलते हैं कि शास्त्र वाक्य को ठीक से समझना और वहां पे किस प्रकार से उसका कहा गया है जब तक इस प्रक्रिया को हम ठीक से नहीं समझेंगे तब तक, तक इसका अर्थ इधर उधर हो जाएगा जब तक, तक इधर उधर अर्थ हो जाएगा जिस प्रकार कई बार भगवान भाषा उपनिषद में व्याख्यान में बोलते हैं कि ये जो है उपासना है सर्वम खुदम ब्रह्म ये जो है ज्ञान प्रकार नहीं है ये उपासना उपासना प्रकरण बोला गया कोई कहते हैं यही ज्ञान है ये ब्रह्म ब्रह्म ऐसा ही बोलते उपासना उपासना नहीं है ये मतलब ठीक है हमको जितना समर्थ्य में आते हैं उस हिसाब से देखिए आज नौ नंबर से शुरू करेंगे स ये जो है ये पूर्ववाद्य की कथन है सदैव तम शीतुक्तम नात्मु स्थिरा प्रवर्त प्रवर्त्य प्रसा तो जुक्त्या अनुचित सदैव तमसी नात्मनो मुक्तता स्थिरा प्रवर्त प्रस प्रसाचि बोल रहे ये श्रुति बोलती है कि तुम सद्वत सत्युम उक्त ऐसा तो श्रुति के द्वारा कहा गया है ना आत्मनो मुक्त तथा स्थिर ना मात्र से आत्म को स्थिर नित्य मुक्ति मिल जाएगा यह नहीं हो सकता है सदैव तमसी इतम तुम्ही सत्य जो कहा गया न आत्मानो मुक्त तथा स्थिर इतना मात्र जान लेने से आत्मा नित्य मुक्त है आत्मा मुक्त हो गया स्थिर ये नहीं कह सकते क्यों वो अनुभव नहीं करते व्यक्ति मुक्ति के कब तक क्या करना पड़ेगा प्रम चक्षाम इसलिए ये प्रविष्ट रूपे समक रूप से चक्षाम बोलना चाहिए उसको बार बार बार बार समक रूप से बार बार उसको बोलना चाहिए प्र, प्रवर्तते वो प्रवर्तित होते हैं मतलब वो सुन करके समझ में नहीं आता शस्त्र बोला तो मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूँ हम ब्रह्मा ऐसा जप करे मैं उसका हूँ मैं उसका हूँ इस प्रकार जब करना चाहिए जुक्ता और उसके साथ क्या करना पड़ेगा वहां पे शास्त्र ने जो युक्ति दिया कैसे मैं सत हूँ और युक्ति के साथ उसका रिपीटेशन ये प्रोजेक्ट क्योंकि प्रभाकर भी बहुत विचक्षण आदमी थे विलक्षण आदमी बहुत बुद्धिमान थे प्रभाकर बोल रहे हैं ये चंदक को पुनिषद में तप्तमों से महाभार्थों में श्रुति का अभिप्राय यह है कोई व्यक्ति एक बार तप्तमों तो से सुन करके उसको बोध नहीं होगा वो मुक्त हो नहीं सकता परंतु क्या करना पड़ेगा उसको उसको सुनने के बाद उस मंत्र को बार बार रिपीट करें ताकि उस अध्याय में जो लॉजिक को दिखाया गया है कैसे तुम सतो उसका भी चिंतन तब जाकर उनको ये प्रभाकर की मत है सदैव तमस्य उक्त नात्मनो मुक्तता स्थिर आत्मा की मुक्ति नित्य मुक्तता वहाँ पर स्थिर नहीं होता इसलिए प्रक्षा तो इसलिए उसको सम्मत रूप से बार बार बोलना जो उसमें प्रवर्तित हो जाता है व्यक्ति और क्या करें युक्त अनुचिता ये दो उसका मुक्ति के लिए साधन बना मतलब ये मंत्र को जब करो और उसके साथ उस अध्याय में जिन लॉजिकों को दिया नौ बार बोला नौ के पीछे अलग अलग लॉजिक उस लॉजिक का सृष्टिकल सृष्टि तत्व को, को, को दिखाया कि मूल उपाधान उसका चिंतन भी करो तब जाके तत्व महाभक्त अनुभव में आएगा और ब्रह्मलोक में जाके मुक्त हो जाओगे और जीवन मुक्ति मानते नहीं हैं ब्रह्म तक ही मुस्त ठीक है बिल्कुल उनके कथन सही है और उपासना करोगे तो ऐसा हो मतलब तत्वशी महाकाव्य को अवलंबन करके बोलते हैं और जो उसी को बोलते हैं कि जो जैसे सर्वम कल ब्रह्म अथवा जो है दक्षिणाक्षर पुरुष है इसमें उपासना हर विद्या उपासना उपकोषण विद्या उपासना तब जो षोड कल ब्रह्म उपासना इसको करके वहाँ पे जाएगा ऐसा नहीं बोलता हम तो तत्वसी तो तो को भी उपासना ही वेद ज्ञान का प्रकरण नहीं है ऐसा जो है कुछ मानते हैं समझ में उनकी शंका को समझ में आया क्योंकि संकट समझ में आएगा तो अब समाधान भी समझ में आएगा नहीं तो क्यों क्या उत्तर देंगे तब तो तो बाद में पता नहीं लगा क्या बोल आगे को रहे हैं न गृणती वाक्यर्थो ज्ञापे अपेक्षते अतएव अन्न अब चामोदय हित अपने पक्ष में लॉजिक दे रहे हैं सकृद उत्तम न गृणती अतएव अवचाद मतलब एक बार उक्त मतलब कहने से एक बार कहने से वाक्यार्थ अभी वाक्यर्थ समझने पर भी इसका अभिप्रदर्थ तो समझ में नहीं आता उत्तम नीति वाक्यर्थी जो हवे वाक्य को मान लीजिए आपने जाना ठीक इसका अनुभव नहीं आता वो इसीलिए अपेक्षते अतैब अन्नत इसलिए उसको जानने के बाद और किसी का अपेक्षा रखता है अधिकतर व्यक्ति को पूछो ये बोलेगा ठीक बोल रहे अपेक्षते अत अन्न अवोचामोदय इसीलिए हम आप लोगों को दो रास्ता बोल रहे जब करो है ऐसा तो जब करते हुए शुर। और जो है मैं कैसे वो हो सकता हूँ माइंड तो उसके लिए लॉजिक चाहिए तो उपनिषद में जैसे लॉजिक को दिखाया गया है उसको भी साक्षा चिंता तब जाके तुम उन भाव को प्राप्त हो और इसको सुन करके सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि थी, ठीक ही बोला ठीक तो ही बोला ठीक ही लगे भगवान भाषुकार पहले ही बोला वेदांत तो सुनने के लिए जो होता है विवेक और वैराग विवेक पूर्वक वैराग को नहीं रहता है इसलिए हमको वेदांत तो को बार बार सुनना पड़ता है मनन करना पड़ता है और मनन और मन तो में भिन्नता ही चांदों को मंत्र जप और मनन दोनों मेंटल फंक्शन होने पर भी दोनों में भिन्नता है मंत्रों में अपने एक ही चीज को बार बार बार बार रिपीट कर रहे हैं और मनन में अलग अलग श्रुति वाक्य को एक जगह पर ला करके विचार पूर्वक उसके समाधान निकालते हैं क्या प्रय करते हैं इसलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हुए श्रुति वाक्य को ठीक से विचार करना ये मनन है और एक श्रुति वाक्य को लेकर के उसके लिए ओम नम शिवाय मंत्र जप करो ऐसे ऐसा उनकी कथन है नहीं नहीं। वो प्रभाकर ब्रह्म लोक तक तो ही, ही मुक्ति मानते हैं उनकी सिद्धांत आगे और बोल रहे नियोग प्रतिबन्न कर्म नाम सवेद अविधेद नियोग कर्मनाम निग प्रतिपन्नवा कर्म सब्धवेद निग्रपन्न कर्मण क्योंकि आप जो है आप बोलते हो कि वो नियोग मतलब विधि का विषय नहीं है। विधि का विषय कौन बनते हैं जब कहते हैं तो मनुष्य है तुम ब्राह्मण है तो पुरुष है तो स्त्री है तुम इस ब्राह्मण क्षत्र वैश्य सूत्र हो तुम इस वर्ण का हो इस आश्रम का हो तुम्हारा ये शास्त्र ये विधान के तो ये शास्त्र ये ब्राह्मण क्षत्र सूत्र वर्ण और आश्रम धर्म किसका है शरीर करने वाले मैं शरीर हूँ तब जाकर के मैं ब्राह्मण हूँ मैं ब्रह्मचारी सब उसमें होता है अब नियोग को ठीक से समझ नहीं पाया कौन ये बोलाकार बोल रहे शास्त्र ने वहाँ पे बोला आत्मा बारे दृष्टि क्योंकि विधि के बिना शास्त्र उपयोगिता नहीं है क्रियार्थक तक अन्य मतदाता पूरा के पूरा वेद का विनियोग क्रिया में है क्रिया के बिना वेद की अनुपयोगिता है इसके लिए आत्मज्ञान भी क्रिया से ही प्राप्त होगा और यहाँ पे बात क्रिया है मन उपासना क्रिया उपासना इसलिए नियोग से नियोग को ठीक से नहीं समझ पाने का कारण कर्मनाम नाम सजथा भव्य जिस जैसे कर्मों को जैसे हम ठीक से नियोग समझ पाएंगे तब हम ठीक से क्या कर्म करना तो हम कर पाएंगे जैसे कर्म ठीक से नहीं होता इसीलिए वेदांत ही नियोग को ठीक से समझ इसलिए वेदांत ऐसे उल्टा पल्टा बोलते हैं ऐसा बोलता है। और विरोध भवे ताबत जावत सदता जुड़ा नियोग के साथ, आप साथ आपका मान्यता दे करके इसमें आपका ससंविद्धता मतलब मैं ब्रम इस भाव जब तक दृढ़ नहीं हो जाता तब तक इस नियोग का मतलब इस तो मुझे महाभपुर जब करना चाहिए जब करना चाहिए जब करना चाहिए। ये कब सुनने से बहुत अच्छा लगता है भाष्यकार बोलते हैं कि तत्व महाभक्त उपासना के लिए नहीं है आपको नहीं समझ में आ रहा है वेदांत स्वप्न विवेक बैराग्य को बढ़ाओ परंतु तत्व महाभक्त जब आपके लिए जो विद्वान किया उसको जब करो शास्त्र ने जब विधान किया का और गुरु मंत्र का उसको जप करो तो सत्य मंत्री महोबाप को जॉब करेंगे वो जप करने से जप का जो सूक्ष्म फल है वो आपको तो जब का मंत्र ही नहीं है इसलिए शास्त्र स्थित को बोला शास्त्र नहीं समझने के कारण परंतु पत्रकार वहाँ पे अच्छी तरह से किस प्रकरण में किसको पढ़ा गया और उस प्रकरण के अर्थों को तो कैसे निकालना चाहिए तब जाकर के इसका अर्थ निकालता है अब आगे बोलते हैं और देखिए <speaking दिखें> चेष्ट चा मिथ्या सक्ष प्रतिपद्य प्रसंख्यान अथ कार्यत्मा अनुभूय जिस प्रकार चेषितम चथा सच्छंद प्रतिपद्य प्रसंख्यान अथ कार्यत्मा अनुभूय लेकिन आप है, जो है ये जो आत्म मतलब जो शाम समम श्रद्धा समाधान प्रति दिख था ये सब चीज़ आपके लिए मिथ्या हो जाएगा कोई काम का नहीं जाएगा क्यों यदि तो आप मनमर्जी चलोगे तो मनमर्जी चलोगे तो समम तभी काम आएगा जब आप इस प्रकार से इसके साथ उपासना करोगे तब आप उसको फल प्राप्त करोगे तो सम दम के साथ आप यदि तत्व श्री महाभक्त जब करेंगे तब तो उसका फल प्राप्त तो होगा कबल का फल प्राप्त होगा क्योंकि ये बात कभी यहाँ पे बोलते हैं तो फलत ये जो ये सब तब होगा यदि आप उसका जप करोगे और जब करने से तब आप सक्षंद मन मर्जी नहीं कर पाग जब आपका जब संयमित जीवन जी को सम दम के साथ आपको है संदम के साथ इसका जब करने से तब तो आके वो आपको महाभक्त का अनुभव में आएगा उसको जब करना चाहिए के वो केवल ज्ञान नहीं है, वो ऐसा प्रभाव कर रहा होता है युक्ति भी शास्त्र के साथ मिल करके दे रहे वो गॉड बोलते सदस्यम अक्ष जो बाध ते ध्रुवम शब्दोत्थ दूर संस्कार दोषे चकृषते ध्रुव शब्दोत्थ दूर संस्कार दोषे चे देखे है आपको कोई बोलता है तू सत है आ, मैं क्या जानता हूँ प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ मैं मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं मैं सन्नास हूँ धीरो बोलता है सदस्य हो जाए प्रत्यक्ष प्रमाण का जरा बाधित होता है शब्द उत्तर धीरे संस्कार शास्त्र ने जो पहले कहे करता भोगता ये कर तो ये चाहिए कोई मिलेगा उसका जो धीर संस्कार है उससे जो बाहर आकृष्ट होता है ना और उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास प्रयास करता है इसलिए ये सब बोलने से काम नहीं चलेगा तो सच आये ये काम के बोध उत्पन्न होगा ही नहीं इस चाहे उसको जब करोगे, दम के साथ उसको जब करो तो तब उसका बोध उत्पन्न होगा तब जाकर तुम तो फिर मुक्त हो पाओपन मुक्ति ऐसा प्रभाकर वादियों की कथन है पूर्वभिमान तो ये यह, यहाँ से लेकर काफी भी पूर्व पक्ष चल रहा है मतलब प्रभा के अनुयायी लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मेंटल यह रिप्यूटेशन यही और उसके उसको लॉजिक लॉजिक का चिंतन यही जो है सप्तम से महाभक् का फल देगा आपको केवल एक बार सुनने से नहीं हो अच्छा आगे और बोल रहे हैं कि श्रुत अनुमान जनमानो सामान्य विषय जत प्रत प्रत सामान्य वश्यम विशेषाथतानुमजनम साम विषय जत प्रत प्रतय अक्ष अब विशेषाथ्य क्षुति वाक्य को सुन करके और अनुमान से उत्पन्न जो हुआ वो सामान्य विषय सामान्य विषय जो ज्ञान होता है ज्ञान मैं कर्ता भुगत मैं ये हूँ वो से और जब आप रिपीट करोगे तो पहले जो कर्ता भुगत है इस प्रकार था उसको बात करके बार बार बार बार रिपीट करोगे तो उस बुद्धि को बात करके फिर तब उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न होगा कि तो मैं सत्य हूँ रिपीट किए बिना कि जन्मान जो संस्कार इतना धृढ़ बैठा हुआ है बार बार उसको रिपीट किए बिना आप नहीं समझ सकते हैं इसलिए इसको रिपोर्ट करने से फल होगा श्रुति अनुमान जनमानव सामान्य विषय हो जाता श्रुति अनुमान से जन्म होता है जो ज्ञान वो तो सामान्य विषय होता है और प्रत्यय अक्षय जो अवश्यम वो तो जो डायरेक्ट तो परसेप्शन से जो हमारा बौद्ध उत्पन्न होता है उसको क्या होता है श्रुति प्रमाणी प्रति साथ ही ऐसा बोला कि के साथ लॉजिक मतलब है ये तभी होगा इससे जो बोध उत्पन्न हो क्या होगा वो प्रत्यक्ष जो जो आपका ज्ञान है मैं ब्राह्मणी वो उसको बात करे उसको बात करेगा वो तो अपने आप तत्तम से हमारे ऊपर असर करेगा रिपीट करने से उसके लिए कैसा गुरु ग्रंथ में है आप फिर अपने पक्ष में और लॉजिक दे रहे देखो लॉजिक ये दे रहे हैं वेदांत तो सुना वेदांत बे, तो सुन कितना दिन से वेदांत तो सुन तुम्हारा दुख मिटा कि नहीं मिटा अभी वैसे दुखी महाराज क्या करू ये कि नहीं है नहीं दुख मिटने वाला नहीं है उससे तो अच्छा है उपासना करो बार बार उपासना करो तब जाकर उपासना के बल पे दुख मिट जाएगा दूसरे बोलते हैं वाक्यात कश्चित निर्दुखो न उपलभ्य दृश्यते कश्चित वाक्य तो श्रुति मात्र वाक्य <laughs> तो श्रवण मात्र किया कोई व्यक्ति अगर दिखाई भी देते हैं तो पूरा कोई पूरा दुख को निवृत्ति हो गया नहीं दिखाई देते मुझको तो तो तो भी भोगना पड़ रहा है तो बोलते हैं मैं दुखी मेरा हाथ में, में है मेरे गले में दर्द है सब भूल कर रहे तो ऐसा नहीं होता कोई इसलिए उपासना के द्वारा मन को भगवान में स्थिर करने से तब जा करके तत्व तो का बोध होगा वाक्यर्थ प्रत्ययी कष्ट प्रत्ययी को समझने वाला कोई व्यक्ति तो दुख पुला ही नहीं है कोई दिखाई देता है वाक्य तो अर्थ श्रवन मात्र से नहीं हुआ लंबा समय तक उपासना करने तो अब हुआ नहीं होता यदि दृश्य तस्चित वाक्य अर्थ सुखी मात्र तो बात कर तो शून्य से निर्दुख अतीतित अतीत देहेशु कृतभाव अनुमीय निर्दुख अतीत तो देहेशु कृत अनुमान किया जाता है कि जो आप नहीं देख सकते हो तो, तो दुखी देख सकते दुःख दिखाई देगा इसलिए निर्दुख अतीत तो देहेशु अभी तो आपका सत देह हो जाएगा ना अति मण देव अनुमे आते उसका अनुमान किया जा सकता है चर्चा न शस्त्र अशस्त्र संवेद्ता शेदनिष तथा सति चरिया शस्त्र संवेद्ता सैदनिष्ट तथा सतिदुखातीतदेह नुमीये चरिया अशस्त्र संभदता से तथाशति सति प्रभाव बोला देखो शास्त्र को शिक्षा नहीं समझ करके यदि उसका अनुशीलन करोगे तो तुम्हारा हानि होगा चर्या न अशास्त्र सम्भे शास्त्र ने जिन्हें बोल उसको नहीं समझते अनिष्ट तथा तथा सत्य अनिष्ट यदि ऐसा करोगे तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा मतलब से महाभक्त को सुन करके उसका दुख अत्यंत निवृत्त वही दिखाई पड़ता यदि वह किसी का दुख दिखाई पड़ता है तो उसका पहला देव का हो सकता है अब इस देव का तो नहीं है इसलिए शास्त्र वाक्य को ठीक से नहीं समझ के बिना यदि तुम गलत अनुशीलन करोगे उसके द्वारा तुम्हारा विपरीत परिवर्णिष्ट भी हो जाएगा इसलिए ठीक से सातवी जब है डरते हैं लोग वेदांती गड़बड़ है नरक में जाएगा वेदांति तो बोलते हैं हम ईश्वर है ईश्वर तो नहीं बोलते उसको लगता तो लग लेता ऐसा बोलता है नरक में जाएगा अगर बोलता है शास्त्र बोलता है कि वो तो आत्मलोक में जाएगा पुत्र दुख से मुक्त हो जाएगा तो दूस को नहीं बोलेंगे ये बोलेगा वेदांति नरक में जाएगा तो आपने कुछ मानने लग जाता है ये प्रवाह कर्ज है इसलिए यहाँ पे जो है समझा रहे हैं अपने अनुजाई को शास्त्र को ठीक से समझ करके और तब जाके अनुशीलन करना चाहिए न तो विपरीत तो अनुशीलन करने से प्रत्यय दोष होता है पाप लगी होता हम बोलते सदसी फलच्व साधन यत न तद अन्न संप्रख्यादमी इष्यते सदसी फलच उत्तर विधेय साधन यदन संख्या प्रसिद्ध इष्यते बोलता है तुम ही हो इति फलम फल भी कथन करके उसको उसको साधन साधन साधन उसके साथ विधान विधान किया क्या किया? कि तुम जब करो ना अन्नत मिलने मतलब वाला नहीं है प्रसिद्ध अर्थ ये, ये, ये कहना अभिष्ट है शास्त्र भीत है ऐसा ही करना चाहिए इसमें अचानक तुम समझ नहीं पाते हो उसको अटना ऐसा होना चाहिए शास्त्र ने ऐसा नहीं बोला इसलिए श्रम दम के साथ आप विधिपूर्वक सप्तम से महावाक्य को, को जप करें और मैं कैसे सद हो सकता हूँ इस विषय में शंका हो तो में जो लॉजिक को दिखाया गया उसके भी साथ में चिंतन चिंता तो मतलब थोड़ा पुष्ट लगता है कि ठीक है परंतु उनके लिए ठीक है जो थोड़ा तीन तीन प्रकार के साधक होते हैं उत्तम अधम और मध्यम उत्तम मध्यम और अधम ब्रह्मांडव कार्यक्रम होते हैं परंतु वहाँ भी जो तो उपासना शास्त्र ने विधान किया तो वो भी उत्तम अधिकारी के लिए तो ज्ञानी है नहीं समझ में आते तो मध्यम अधिकारी के लिए उपासना है और अधम अधिकारी के लिए कर्म सहित तो उपासना है ऐसा शास्त्र हम स्वस्थ नहीं करते हैं परंतु तो तो यदि अच्छे अंतकर्म अंत कर जन्मांतराम महर्षि जन्म, जन्म से मुक्त तो कोई कर्मकांड नहीं है कोई जन्म से आनंदमय तो महिमा को देखिए कोई कर्मकांड कोई प्रवर्तन नहीं स्वामी प्रणवानंद स्वी विवेकानंद के ऊपर भगवान ने कुछ अलग जिम्मेदारी दिए थे इसके लिए उनको कर्मचक क्योंकि आगे पीढ़ी क्या करेगा उसको संभालने के लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी थी ऐसा उन लोगों ने विधान किया परंतु कई महापुरुष ऐसा संसार जो हमारे साथ प्राप्त करके आत्मचिंताष्ट होकर बैठ गए संकल्प नहीं और जिसके द्वारा भगवान कराना चाहते आप करते भी है इसलिए इसमें जो सद फलम चौक इसका कथन करके और उसका फल भी कथन किया तो तक आबोधे बच्ची जाबना भी मत तब तक उसको रोकना पड़ता है साधन के लिए साधन में विधान क्या तू तो तो बार बार इसका रिपीट करो तुम ही हो मैं तुम ही हो। इसको मैं अब बताओ। तो ये मंत्र जब के लिए होता तो कोई जब करेगा तो क्या करेगा हा? तुम ही हो किसको बोलेगा तुम ही हो ये जब करेगा तुम वही हो <laughs> मैं आपको जब की मंत्र दिया गया तो जब क्या करेगा तुम ही हो। तुम वही वही हो हो मैं ही होता होता है। है तो नहीं बोल करके ऐसा करके बोला तो उसको क्या करेगा वर्ष कहने की तब तुम ही करके बोलना पड़ेगा तस्मात अनुभवाय एव प्रसमचक्षित जतनत त्यजन साधन तत्साध्य विरुद्ध शम, शम, शमना शम, शमना ठीक है तस्मा अभवाय त्यजन साधन तत्साध्य विरुद्ध शमनादिमन होता है इसलिए तस्मा इस तत्व से महाभक्त को अनुभव करने के लिए प्रशम चक्षित जत्न तो बार बार आदर आदरपूर्वक प्रचंद मतलब चिंता मंत्र जप करो प्रशम चक्षित प्रकृष्ट रूप से बार बार चक्षुण धातु है बोलो चक्ष धातु को बार बार उसको बोलो बार बार उसको बोलो और जातने तो आदर आदरपूर्वक बोलो उसका युक्ति के साथ बोलो कह लो अत्यजन साधन तत्साध्य विरुद्ध बोलते हैं साधन को तैग करके उसका साधु वस्तु को प्राप्त कर बिल्कुल दो समना मतलब समदम आदि से युक्त व्यक्ति और क्या किया वो जो है मंत्रजापति नहीं किया अतः तो बोध हो जाएगा ऐसा अच्छा नहीं होता तो मतलब और प्रभाकर किसी को तो छोड़ा नहीं समदान श्रद्धा समाधान की तीस ही भी चाहिए और विवेक क्यों चाहिए और लॉजिकली मैं कैसे हो सकता हूँ ये भी, भी चाहिए और फिर आप उसको जब करो जब करना चाहिए तो करो साधन को छोड़ दो साध वस्तु को प्राप्त कर ये नहीं हो सकता छोटी महा पर शास्त्र और साधु दिखाई वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा अथवा ब्रह्म सिद्ध वस्तु है साद्ध वस्तु नहीं है ये फंडामेंटल कंसेप्ट है यदि किसी साध के साधन के द्वारा वो उत्पन्न होगा जो आप पहले नहीं हो यदि पहले उत्पन्न होगा तो निश्चित ही अनिश् होगा ये चीज ध्यान रखना है यदि मान लीजिए आप जैसा हम विचार करते हैं कोई व्यक्ति मनी मन हम ब्रह्म विचार बार बार करते हैं तो आपत्ति नहीं है वहाँ परंतु हम ब्रह्मष्टि इस समय मैं ब्रह्म हूँ ये नया कोई चीज़ उत्पन्न नहीं है फिर मैं प्राप्त करूँ पर कंड नहीं क्या है जाके तब भूल ये भी और कंपनी परी। तो इसको अनुभव ब्रह्म लोक में जाकर के और ये जो उनका सिद्धांत है प्रभाकर करके सिद्धांत हो आपात तो दृष्टि से सुनने में समझ में अच्छा भी लगता है परंतु शास्त्र तो बोलता है तुमको यहीं पे इस जगह पे तीन चार मार्ग आपको देखना पड़ेगा जब तक बोला जानते हो यहाँ से ऊपर जाने के लिए कितने मार्ग है तो बोलता है, दो मार्ग और एक मार्ग है यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए और एक मार्ग है आवागमन बंद करने के लिए ये मार्ग रहित सिद्धांत है पंत प्रभाकर बोल रहे हैं कि देखो दम दम से अनित होकर के तप्तम सिंह महाभगत को सातों से सुन करके फिर उसका जप करो फिर जप करने से तप्तम सिंह महाभाग आपके सामने समझ में आएगा और फिर ब्रह्म में जाके फल होगी वो अपनी पक्ष से परंतु अब तक तो मुझसे महावाक्य की जो शैली है कथन शैली है वो जो है कि तुम वो बन जाओगे इस प्रकार से तुम ये गुण वाला हो जाओगे सत का जैसे गुण है सत्य तो ने ऐसा सत्य नहीं किया तद विपरीत सत्य क्या बोला ये सब निशे करने में क्यों आज ही आया था कि पृथ्वी को जल में जल को तेज में तेज को सत में इस पकड़ लय करके सब निश्चित करते, करते हुए जो बाचता है वो तुम्हारा स्वरूप निश्चित करते जो नया चीज फल होने वाला नहीं और यही फल मिलने वाला है यहाँ 18 श्लोक तक मतलब ये जो है नौ से लेके 18 श्लोक तक ये पूर्व विमक दर्शन की सिद्धांतों को थोड़ा सा हमारे सामने रख है भगवान भारती का पूर्वीम से दर्शन में भी कई वादी है कोई वादी स्वर्ग को मुक्ति मानते हैं कोई वादी ब्रह्म लोक को मुक्ति मानते हैं स्वर्ग को मुक्ति मानने वाले केवल कर्म सही हो जाएगा और ब्रह्म मतलब उपासना से मुक्ति मानने वाले ब्रह्म जाओगे वो दो प्रकार की अच्छी कोई कर्म सहित तो उपासना मानते कोई केवल उपासना मानते तत्व मौसम आदि केवल उपासना योग्य नहीं कर पाता है ठीक है कर्मों से चला था। था। तो उपासना करो उप को चला दी गई छंदो जो आया कर्म गो पर उपासना इस प्रकार से एक ही वेद से देखिए कितना भाग हो गया अपने को तो समझ का अपने को तो समझ का परंतु अब जो इसका पूरा वेद को आप एक साथ रद्द देखिए तब आपको समझ में आएगा जो वेद एक ही व्यक्ति को बोल रहे हैं शुरू में तू तो मनुष्य है तू तो ब्राह्मण है तू तो करता है तू तो है, वही वेद उसी व्यक्ति के लिए आगे जाकर करके बोलते तू ये नहीं बोल और यही प्रक्रिया है क्योंकि भगवदगीता में भी हम देख रहे हैं और वहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे तो बोलते दुर्ध करना है एक तुम्हारे लिए धर्म आचरण है और तो धर्म आचरण करना पड़ेगा फिर बाद वही बोलते हैं सारा धर्म तो जब तक हमारा ठीक से समझ में नहीं आता तब तक कर्म उपासना की आवश्यकता है यदि धीरे धीरे ज्ञान निष्ठा धृढ़ हो जाता है तो फिर कोई कर्म उपासना की आवश्यकता नहीं है बस अपने स्वरूप चिंतन में बैठ नहीं। पूरा पहले से जो बोल कर आ रहे हैं उसी को पक्का करके समझाने के लिए क्योंकि ये जितने जी प्रभाकर के मत दिया ना सामान्य थोड़ा धार्मिक व्यक्ति को याद कर बहुत ये ठीक बोल रहा है प्रभाकर प्रभाकर ठीक बोल रहे हैं ऐसा ही लगेगा इसीलिए तो बोल जाते हैं को ना जो है सिद्धांत अच्छा तो तो ये नहीं है उसको समझाने के लिए बोलते हैं सिद्धांत पक्ष बोल रहे अवसानक क्रिया साध्यम पुरा श्राव्य न मोक्ष नित्य सिद्ध्यत देखिए एक ही श्लोक में कितना समझ टेक्निकली रिप्लाई देता एक्सप्लेन करेंगे नैत रह अवसान क्रिया साध्यम पुरा श्राव्य न मोक्ष नित्य सिद्धत जैसा प्रभकर जी ने बोला वेद के अभिप्रत ऐसे नहीं है रस रस तो रहस्य नो रहस्यमय ज्ञान है ना वो ऐसा नहीं है वो थोड़ा तो और गहराई से समझना पर क्यों श्रुति नेति नेति अवसान नेति ने क्योंकि उस निषेध करके अवसान जो बचता है वो उसका समस्त को जो निशेत कर देने पर उसके अधिष्ठान रूप में जो बचते हैं वो तुम हो ये नहीं कहा कि जो शरीर के साथ तुमको दिखाई दे रहा है इसलिए तो वो समझ में नहीं आता वहाँ पे और टेक्निक क्या है वहाँ पे पूरा सूती क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी अन सबको निश्चित करके अधिष्ठान रूप में जो है वो अधिष्ठान तुम्हारा शुरू करके निश्चित मुख से प्रतिपादन करते हैं नैता देवम रहस्यान नेति मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में दे बीते वेदी देवे, देवे मूर्तम सेवा मूर्तम जैसा करके कथन करके बोलते हैं कि फिर जो है अथातवा नेति ने मतलब मूर्ता मूर्त दोनों को निश्चित कर देने पर मूर्ता मूर्त का अधिष्ठान रूप में जो तक तो बैठा हुआ है वो तुम्हारा स्वरूप है ऐसा करके प्रतिपादन तो करते हैं इसीलिए यहाँ पे जो है जैसा आप बोल रहे हैं वो श्रुति की अभिप्रत तो नहीं है क्रिया साधम पूरा श्राव्यम मतलब क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला श्राध क्रिया से श्राध होता है मतलब क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है साधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो श्राद्ध वस्तु उसको पहले श्रवण करा दिया गया एक तो कर्म की के माध्यम से प्राप्त होगा सर्व और कर्म उपासना के माध्यम से प्राप्त होगा ब्राह्मण हो ये जो क्रियासाध्य है क्रियासाध वस्तु ये जो है पहले श्रवन करा दिया न नोक चुक्रिया शो मुखिया शही क्यों नित्य सिद्ध नित्य सिद्ध सिद्धिया पहले से जिस समय तुम हो उस समय तुम हो क्योंकि मुक्ति यदि महत्व सबसे बड़ी चीज तो फंडामेंटल कई बार मैं बोल चुका हूं हम नित्य आनंद में रहना चाहते हैं और साधन के द्वारा उसको प्राप्त करेंगे ये दोनों जो है विरुद्ध प्रकृष्ट अर्थ एक हम पहले एक किए हुए हैं नष्कर्म सिद्धि में सुरेश्वराचर बहुत सुंदर व्याख्यान के अस्त जब चंदा गया था तो थोड़ा थोड़ा उसको भी करूंगा उसका अर्थ तो कैसे निकाला जाता है तो मुख्य रूप से यहाँ तक ये प्रभाकर के सिद्धांत को उठा करके दिखा करके अब अपने सिद्धांत को कहने जा रहे हैं कि श्रुति की सहसमय ज्ञान को आप ऐसा नहीं समझ सकते हो इसके लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा आप नित्य मुक्त रहना चाहते हो और वो क्रियाशाध होगा ये कैसे होगा नहीं हो और भगवान श्री कृष्ण अपने आप बोलते हैं ब्रह्म तक भी जाओगे फिर भी वहाँ से वापस आना पड़ेगा भगवान के आप ब्रह्म भूपनात्म का पुनरावृत्ति वहाँ तक पूर्ण इसलिए ये सिद्धांत जो है ठीक नहीं है आगे देखिए और समझा रहे हैं अच्छा पत्र दुखम पुत्र हाँ पुत्र दुखम जताध्यस्तम पित्रा दुखे सातमि अहम कर्ता तथा ध्वस्तम नित्वा दुखे स्वात्मि पुत्र दुखम यथाध्वस्तम पित्रा अदुखे स्वात्मि अहम कर्ता तथा नित्वा निखे स्वात्मि यहाँ पे स्वे आत्मनि अपने स्वरूप में एक लगा था स्वात्मन समाज पद कर तो भी कोई दिक्कत नहीं है एक जगह पे कई व्यक्ति बैठा हुआ है कोई कहता है कि उनमें तुम्हारा पुत्र मर गया जो जानता है एक व्यक्ति मरा तुम्हारा पुत्र मर गया तो जिसके साथ संबंध होता तो मैं नहीं परंतु ये पुत्र दुखम तथा पुत्र संबंधित कुछ दुख हुआ तो मैं मरा पुत्र में तो कुछ हुआ तो मैं भी क्या मरा ये अध्यस्त है हमारे ऊपर आत्मा नहीं है जैसे अध्यस्त करके हम बोलते हैं इसी प्रकार पिता पिता के द्वारा पुत्र दुखम जता अध्यस्तम पिता के द्वारा अपने ऊपर पुत्र संबंधी दुख कोई व्यक्ति देखे सामान्य कोई गलत न देना किसी का पुत्र बीमार है पिता दुखी होता है क्यों दुख है मेरा पुत्र का ऐसा हो गी? मेरा पुत्र दुखी होता है ऊपर तो अध्यस्त करता है ठीक इसी प्रकार से कि कहा करते हैं और दुखे सिवा ये जो भी कहते हैं देखो मेरा मन अच्छा ठीक नहीं है क्यों मेरा पुत्र बीमार है मन में दुख है वो नहीं करते अपने आत्मा में ही करते थे मैं दुखी हूँ तो अन्न संबंधित दुख को अपने में आरोप कर लेते हैं अपने दुख को तो करते हैं अन्न दुख को भी अपने में आरोप कर देते हैं जैसे करते हैं पुत्र दुखम जथा अध्यम मतलब अपने ऊपर अभ्यास करके मन की धर्म को अपने ऊपर अभ्यास करके तो जिसको दृष्टान्त दिया क्योंकि पुत्र निमित्त दुःख भी हो सकता है पुत्र का दुख भी हो सकता है पुत्र निमित्त दुख भी हो सकता है पुत्र का दुख भी हो सकता है कोई बाहरी व्यक्ति का दुख है दुख भी मैं मरा पत्नी को गया हाय गाय चाहे पत्नी के लिए पति पति के लिए पत्नी कोई एक मर गया पहले से तो इतना रोएगा पीतेगा क्या जैसे कि अभी ये भी मर रहे मतलब कुछ नहीं मरेंगे सात दिन बाद दूसरा शादी करके फिर घूम ले ऐसा संसार के नियम है ऐसा ही होता है आजकल पर तो इसलिए कुछ दिन तो ऐसा ही संसार के ऐसे नियम है पुत्र दुख का व्यथाध्यस्तम पितरा अदुख पुत्र पितरण जो दुख रहित अपना स्वरूप है उसमें अपने आरोप कर लेते हैं ये हमको पहले समझाया आज जन्मांतरी संस्कार करतृत्व तो, भोक्तृत्व तो, इतना सूक्ष्म हमारे ऊपर बैठा हुआ है उसको हम समझ नहीं पाते इसलिए बोलते हैं हम करता मैं करने वाला हूँ मैं इस करने से ये फल मुझे मिलेगा और केवल इतना ही नहीं मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ शास्त्रों ने मेरे लिए मैं धार्मिक हूँ मैं शास्त्र ने मेरे लिए कर्म को विधान किया इसलिए मुझे करना चाहिए सब अपने ऊपर आरोप करता है तुम तो मनुष्य यही जो पहले आरोप किया यही जो है फाउंडेशन है हमारी अज्ञान की उसी के ऊपर हम एक के बाद एक मंजिल चढ़ाते जाते हैं अम करता जाता नित्य और दुखी जो कभी दुख नहीं या जितने दुख में से आते जैसा दूसरे के दुख को हम अपने ऊपर आरोप करके दुखी होते आए इसी प्रकार कर्तृत्व तो भक्तित्व तो भी दूसरे का है मन का है हम अपने ऊपर आरोप करके कर्ता भुक्ता कभी मानते हैं ये फंडामेंटल कंसेप्ट हम गलती करते हैं कर्मकांड में ये चाहिए कर्मकांड में चाहिए क्योंकि जब तक ये मान्यता नहीं देंगे तब तक कर्म नहीं करेंगे परंतु उसी कर्म को निष्काम भाव से करने से जब धीरे धीरे मन शुद्ध शुद्ध होता है तब तो वही मन अपने आप सोचने लगता है मैं नित्य आनंद में रहना चाहता हूँ परंतु ही तो स्वर्ग में जाता हूँ फिर वापस आना पड़ता है अथवा संशय में कितना भी महंगा वस्तु कितना भी अच्छा वस्तु हम अपने के साथ ला रखना चाहते हैं कि हमको हमारे लिए सुखदायक होगा और तो हमको दुखी कर देता है हाजी ब्यूरो जमीन था कि जितना भी चाहे वस्तु लाओ एक दो दिन के लिए सुखदायक होगा तीसरा दिन जो आपके लिए दुख कारण बनेगा ही बनेगा सबसे पहला कारण खरीदने का साथ साथ जितना महंगा चीज आपने खरीदे घर में ला रखा एक दुश्चिंता आ गया कहीं कोई उठाना दे कोई ले ना जाए कोई इसका बिगाड़ ना जाए आपने उसके लिए आपको कोई साधन नहीं करना अपने आप ही आता है क्योंकि हमारा मन ऐसा ट्रेंड जितना कम चीज़ के साथ आप जिएंगे और जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट और मिनिमम नीट के साथ जिएंगे उतना सुखी जिएंगे जितना अधिक चीज से आप जो जितना मान्यता दे करके अच्छा रही है जितना मान्यता दे करके आप जिएंगे दुखी जिएंगे जितना मान्यता रही करके कर जियेंगे उतना जिए उतना सुखी जिए छोटा छोटे चीज को यदि मन में ठीक से बैठा पाते हैं तो वेदांत आसान हो जाता है शास्त्र आसान हो जाता है इसलिए बोलते हैं कि सुअध्यास नीति अध्यास विधि कस्िद कुतचित न उपपद्य स्वाध्यास नीति नेतीस विधि कच्चि खुद चेतना पद देते जब श्रुति ने कर्म करने के बाद उसको निशेद कर देते हैं कि देखो तुम ये नहीं हो फिर दोबारा कहाँ से आरभ हो जाएगा दोबारा तो बोला नहीं पहले श्रुति बोला तू ब्राह्मण है तू करता है तू ये कर्तव्य आश्चंद लेकर के बोला फिर वही श्रुति आकर के बाद में आपने में बोलते तू नहीं फिर आगे तो फिर नहीं बोलता क्या तू फिर ब्राह्मण आप वेदांत के क्रम को देखिए आप श्रुति बात आपके लिए प्रमाण है शुरू में श्रुति हमको बोलते हैं तो, तो, है। है, तो, तो नहीं है, तो नहीं है।, तो पारे आत्मा है। फिर दोबारा वो कहाँ से आ जाएगा मैं कर्तव्य कहाँ से आ जाएगा वो सो अधिथि प्राप्तवत प्रतिषिध थे जो जो अध्यक्ष किया था तो अध्यास को निश्चित के माध्यम से प्राप्त हुआ जैसा उसको निश्चित किया जाता है आत्मा में कभी कुछ आया ही नहीं तो बोधिक आत्मा में तो करते कभी भी नहीं कुछ भूय अध्यास कश्चित कुत हुआ दोबारा फिरो अध्यास हो जाए विकास हो जाए इसलिए कि बार बार रिपीट करो हम कहें आपने क्या बोला कि जब तक नहीं था वो बताओ तो आपको रिपीट करना पड़ेगा आपने शास्त्र वाक्य को सुन करके यदि आपको एक बार ज्ञान हो गया समझ में आ गया शास्त्र को सुन करके आपने पहले सोचा था कि ब्रह्म चतुर्वश्य शुद्ध गृह ब्रह्मचर्य ब्र जानना चाहिए शास्त्र ने मेरे लिए विधान किस लिए करना चाहिए ठीक वही शास्त्र आकर के बाद में आप ही को बोलने जिस प्रकार अर्जुन को भगवान ने पहले बोला धर्माचरण से ही हतो व प्राप्त से सर्गचित्ता व भोक्ष से महिम तस्मा उत्तिष्ट और आगे बोलते हैं धर्म है धर्म शब्द जाक्ष क्षत्रिय क्षत्रियों के लिए साक्ष धर्म को जो नहीं सकता और वही भगवान कोई ही व्यक्ति को और अपने आप भी बोलते हैं मैं धर्म संस्थापन के लाया हूँ फिर अर्जुन को बोलते हैं तू सारा धर्म छोड़ दे जब अर्जुन धर्म छोड़ देगा तो फिर आगे भगवान नहीं बोलता है कि फिर दोबारा अध्यास हो जाएगा नहीं बोला भगवान इसलिए तू हमेशा जॉब करते नहीं बोला हमेशा कर्म करते भी नहीं ठीक इसी प्रकार शास्त्र ने जो दिखाया वेद के अस्सी हजार ने कर्मकांड को दिखाया फिर उपासना प्रकरण कर दिखा चार हजार मंत्र केवल आत्मा के बारे में कथन किया परंतु कथन करने के बाद आ गया और कुछ नहीं वहाँ पर वेद समाप्त हो जाते है, ठीक है ना तो वेद यहाँ पे जो पहला को जो आपके अंदर जो बोध उत्पन्न किया था वही वेद अपने आप आकर के चीज़ को मिटाते हैं तुम्हारा ये बोध जाए कुछ तात्कालिक बोध हमने दिया था ताकि तुमको इस मार्ग में लाने के लिए वास्तविक तुम ये भी नहीं हो तो दोबारा फिर आपका यह अभ्यास नहीं होगा शास्त्र वाक्य का यदि विश्वास है और शास्त्र के अनुकूल यदि आप चलते हैं फिर दोबारा ये अध्यक्ष होने का कोई संभावना नहीं है इसलिए भूय अध्यक्ष विधि कदश कुछित न उपलब्ध कसचित कुत किसी का किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकता उत्पन्न नहीं हो सकता इसलिए शास्त्र प्रमाण के आधार पर चलने पर क्या होगा कि शास्त्र जो बोला कि गोपाषण प्रकरण पहले आ गया फिर दोबारा गोपाषण प्रकरण कैसे आएगा उनके सिद्धांत का अनुसार शास्त्र का दो ही भाग है कर्मान उपाशना ज्ञान प्रकरण नहीं मानते ज्ञान प्रकरण को भाषणा में ले लिया एक वादी ने और एक ने ज्ञान प्रकरण का तो के रूप में ले लिया जो स्वर्ग तक मुक्ति मानते हैं वो ज्ञान प्रकरण का तो में लिया और जो, जो ब्रह्मलोक तक मुक्ति मानते हैं वो ज्ञान प्रकरण को में ले लिया और वेदांति तीनों को अलग अलग करके आप इसमें भी देखिए आप बोलेंगे किसकी कथा आप समझेंगे बार बार बोलता हूँ कि कहाँ पे कैसा विधान है उसके साथ कैसा फल कथन है जैसे ईशाषद आता है सर्वं ईशा भाष्य विधि है सारा संसार को ईश्वर के द्वारा ढक देना चाहिए ढक देना चाहिए ढक देना चाहिए विधि है और तुम बोलते विधि के बाक के साथ मिल करके गंथो भाग मतलब प्रामाणिक होता है तो ठीक हम विधि दिखा दिया तुम के साथ आगे क्या फल कथन किया तथ्य कुमार अलग फल कथन किया है और वहां पे जब आपको विधान कथन क्या किया अग्नि ने नये उत्तर से दे ये देखिए प्रकरण की विभाग की शैली समुद्र की शैली कैसा है तो जब अलग करके विधि और अलग करके फल कथन किया गया है तो किस कुछ के मिला टू रह तो। ऐसा तो नहीं कहाँ कहा तो पे अत्यंतिक शोक निवृत्ति दिखा रहा है अत्यंतिक दुख निवृत्ति निर्दोष आनंद की प्राप्ति और वहाँ पे कोई मार्ग वर्णन तो है नहीं मार्ग वर्णन आगे जाके करते तो आप उसको मिलाते हैं कि इसको नहीं समझ पाया इस चीज को हमको कहाँ पे क्या वाक्य आया उस वाक्य में क्या विधान किया उसका सन्निधि में क्या फल कथन किया उस वाक को कौन को तुम्हारा मन फल नहीं होगा इस चीज को जब तक इस प्रकरण विभाजन को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तब तक मिला देते हैं कई शास्त्रों को समझने के लिए ना अनेक जन्मों की पुण्य चाहिए तब शास्त्र का विपरीत अर्थ को समझ में आता है नहीं तो शास्त्र सुनने का ही मौका नहीं मिलता और फिर उसका भी अर्थ सुनना तो और समझना तो और कठिन होता है शास्त्र सुनने का ही मौका भगवान श्री कृष्ण बोलते आश्चर्य बद पश्विक देना आश्चर्य बदवी तथी बचना आश्चर्य बच्चा न मान न सुनोती श्रोता भी चाहिए वह वेदक अश्चित उसको बोलते हैं कि आश्चर्य है ये अद्भुत है सुनने का मौका नहीं मिलता बोलने का नहीं मौका मिलता और सुनने पर भी कोई इसको ठीक से समझ नहीं पाता इसलिए सत्य को समझना देखिए और प्रभाकार कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे कुंवरिल भट्ट प्रभाकारी लोग भरे विद्वान थे और धर्मनिष्ठ थे कुमारिल भट्ट तो वेद को रक्षा करने के लिए पाँच बौद्धों के सामने गिर चलांग लगा दिए थे तो क्या है उसको समझना थोड़ा सा विचार चाहिए ठीक है इसलिए इसको ठीक से समझ समझने का कोशिश करना और उपासना क्यों नहीं है और ज्ञान क्या है इसको लेकर के फिर कल देखेंगे अजय ही फिर रखते हैं ओम पूर्ण मत पूर्णमितम पूर्ण पूर्णम दत्ते पूर्ण पूर्णमादाय पूर्ण मेवा शांति शांति ओम नमो नम